Shanti, shanti hi. Om, aham Rudra hi, Vasu Vishram yaham Aditya Rudreshwari. अहम मित्रा वरुणो भांद्रादी अहम अश्विनो भाओ शांति शांति शांति यह वेद ज्ञान का जो क्रम है ये क्रम ऋग्वेद के दशम मंडल का चल रहा है ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ पच्चीसवें सूक्त पर हम बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं और वो 25 पच्चीसवें सुक्त का नाम है वाघां जैसा कि बताया था वाघम्भृणी का अर्थ है, शक्ति, शक्ति। है इसका पता लगता है तो वाणी कैसे प्रकट होती है इसकी हम पीछे चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि आत्मा बुद्धिया समित मनो युक्त मन का प्रेरयती मारुतम मारुतूर से चरण जनयति जनयती स्वरम अर्थात जब आत्मा बोलना चाहता है तो बुद्धि से उसका निश्चय करता है और बुद्धि उस निश्चय को मन की ओर प्रेरित करती है और मन सबसे पहले शरीर के अंदर क्रिया करता है और वो क्रिया हमारी ऊर्जा के चालित होने से प्रकट होती है तो हमने देखा था कि ऊर्जा से जो क्रिया होती है वो वातावरण को प्रभावित करती है तो शरीर के अंदर कौन सा वातावरण है जो प्रभावित होता है कहता है कि ये जो प्राणाग्नि है इसके अग्नि से प्रेरित होकर अग्नि जब प्रज्वलित होने लगती है क्रिया होने लगती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो वायु है वो ऊपर की ओर खाली स्थान की ओर जाया वायु और तो किधर जा नहीं सकता शरीर के अंदर बना बंधा हुआ है तो शरीर के अंदर की जो अग्नि है वो जब इसको प्रेरित करती है उसको सक्रिय करती है तो उसकी क्रिया ऊपर की ओर होती है और वो हमारे इस जो अवकाश स्थान है नाड़ियों में उनके द्वारा वो ऊपर आता है चाहे वो फेफड़े से आता है हमारे पेट के अंदर से आता है हमारी जो गले के अंदर जो जितने भी नलियां हैं, उनके अंदर वो हवा तो आती हुई दिखाई देती है क्योंकि वो हवा ऊर्जा से ही बनती है इसके लिए हमने आपको बताया था कि हवा का गुण है वो जैसे जैसे वस्तु से संसर्ग होता है वो वैसी वैसी, वैसी बन जाती है तो जैसे गर्मियों में वो हवा हमें लू के रूप में दिखाई देती है और सर्दियों में वही हवा शीतलहर के रूप में दिखाई देती है हवा तो हवा है लेकिन जब वो ठंडे पानी में से होकर निकलती है तो ठंडी लगती है और जब वो धूप और गर्मी में से और आग में से पा होकर आती है तो हमें गर्म दिखाई देती है तो हम उसको गर्म कहते हैं हम उसको ठंडा कहते हैं तो जैसे ही अग्नि से प्राण अग्नि से ये वायु प्रेरित होते हैं तो वो वायु ऊपर की ओर उठती है ऊपर की ओर गति करती है और जब वो वही वायु बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के जो इसके स्थान है उन स्थानों के कारण इसमें भिन्नता आती है और इसका बहुत ही अच्छा चिंतन बहुत ही अच्छा विचार ये बहुत ही अच्छा विवेचन हमको संस्कृत साहित्य में दिखाई देता है इतना सुंदर विवेचन और कहीं भी नहीं हो सकता आपको आश्चर्य होगा कि हम जिस वर्णों का जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वो कितने वैज्ञानिक ढंग से उत्पन्न होते हैं आपको एक एक बात तो ध्यान रखनी है कि जब इन शब्दों को हम उच्चारण करते हैं तो जो चीज काम में आते हैं उसको भी हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छी तरह से समझा और समझाया है कहते हैं जब कोई वाणी से बोलता है तो क्या क्या इसमें होता है कहते हैं कि इसमें तीन चीजें काम आती हैं स्थान करण और प्रयत्न ऐसा जो ध्वनि आप निकाल रहे हो ये ऐसे ही नहीं निकल रही है इसका स्थान विशेष है ये ध्वनि उसी स्थान से निकलेगी और दूसरे स्थान से वो ध्वनि नहीं निकल पाएगी और वो दूसरे स्थान की ध्वनि उससे भिन्न होगी इसलिए एक ही वायु से हम अलग अलग तरह की तिरसठ प्रकार की ध्वनियां प्रकाशित कर रहे हैं और विश्व में और जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी भी ध्वनियां इसी प्रकार निकलती हैं तो वो ध्वनियां जो हैं, वो ध्वनियां इसलिए भिन्न हैं, क्योंकि उनका स्थान करण प्रयत्न भिन्न भिन्न है तो स्थान के रूप में कुछ ध्वनियां गले से बोली जाती हैं, कुछ ध्वनियां जीवभा के अग्रभाग से बोली जाती है कुछ ध्वनिया दांतों से बोली जाती है कुछ ध्वनिया होठो से बोली जाती है उस दुनिया मुख नाशिका से बोली जाती है तो हमारा सारा विज्ञान जो है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल है तो कैसे इसको आप यू समझ सकते हैं आप जब बोलते हैं और जब कोई भी ध्वनि आप निकालते हैं तो वो स्थान विशेष से निकलती है तो स्थान विशेष से निकलने में इसमें एक अद्भुत बात क्या है हमारी जो संस्कृत की ध्वनिया है हिंदी की जो ध्वनिया है वो एक जैसी ध्वनिया एक ही स्थान से निकलती हैं इसलिए उन ध्वनियों को हम स्थान से पहचानते हैं ऐसा नहीं है ए कहीं से तो बी कहीं से कंठ से निकल रहा है तो बी होठ से निकल रहा है और सी वापस चला गया है डी ऊपर चला गया ऐसा नहीं हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ स्थान सारी ध्वनियों के जो एक जैसी ध्वनिया है वो एक ही स्थान से निकलती है जैसे अ अकुह विसर्जनीय कंठ तो अ और कवर्ग है ये कंठ की ध्वनिया है तो क खनिया पांच हैं लेकिन ये पांचों ही ध्वनिया एक ही स्थान से निकल रही हैं ये इसकी विशेषता है और वो इसी क्रम से रखी हुई हैं और ये बताया समझाना आसान कर देती हैं कि एक ध्वनि के बोलने से दूसरी ध्वनि कैसे बोली जाती है तो ये कहता है अ असर्जनी अ और कवर्ग और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं अब देखिए कितनी सुंदर बात है तो सारी ध्वनिया कंठ स्थान में आ गई तो कंठ से ध्वनि बोली जाने वाली ये ध्वनिया एक पंक्ति में आ गई तो पूरा कवर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है फिर आगे क्या है आगे तो चवर्ग है वो कैसे बोला जाएगा तो इतो यशा तालक्य और चवर्ग जो है और य और जो अक्षर हैं वो तालु से बोले जाते हैं अब हमको कैसे समझें तालु से बोले जाते हैं तो तालु स्थान कौन सा है क्योंकि ये सब क्या है मुख के अंदर है ये स्थान और मुख के अंदर है तो उनको पहचाने कैसे उनको बताए कैसे तो इसका एक आसान तरीका है वो एक अक्षर से दूसरे अक्षर को आप पहचान सकते हैं कहता है कि तालु तालु कौन सा स्थान है तो जहां से च बोला जाता है वो तालु है तो चवर्ग जहां से बोला जाएगा च छ ज, ज, ज ये पूरा चवर्ग जहां से बोला जाएगा उस स्थान का नाम तालु है अर्थात आप शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस वर्ण को इस अक्षर को बोलने के लिए हमारे मुख की क्रिया कौन सी होगी तो इचुएस तालव्य तो ई है य है श है सवर्ग है ये सब तालु से बोले जाने वाले हैं यदि आप तालू से बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा और यदि आप तालू से नहीं बोलेंगे तो उसका उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाएगा इसी तरह से हम जब देखिए क को देख लिया च को देख लिया और हम इसी तरह से ट को देख सकते हैं ट कैसे बोला जाता है तो कहते हैं रिटू रषाणाम मूर्धन्य तो री है टवर्ग है रे फ है और मूर्धन्य श है ये कहाँ से बोले जाएंगे मूर्धा से कैसे पहचानेंगे कि मूर्धा कहाँ है हम तो मूर्धा सिर को कहते हैं तो क्या ये सिर से बोले जाते हैं नहीं रितु रषाणाम मूर्धन्य रितु रषा मूर्धन्य बोलेंगे तो ट ये जो पांचों अक्षर हैं ये एक ही स्थान से बोले जाते हैं और जब एक ही स्थान से बोले जाते हैं और फिर भी भिन्न हैं, तो इनकी एक विशेषता कि ए बोले तो इस जैसे जाएंगे तो भिन्न किन कारणों से हो रहे हैं वो कर्ण और प्रयत्न से हो रहे हैं तो इस तरह से टा हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं तो हमने कवर्ग पूरा कंठ से बोला गया चवर्ग आपका तालु से बोला गया तवर्ग आपका मूर्धा से बोला गया आपका तवर्ग कहाँ से बोला जाता है ऋतु लस दंत्या तो त ध ये जीव जब दांतों में लगती है आकर उस स्थान उससे बोला जाता है दंत मूलस्तु तवर्ग दांत के मूल से बोला जाता है तो ये कैसे हैं? ये भी पांचों एक जैसे हैं त थ ध न तो ये एक कितनी सुंदर इसकी रचना का जो प्रकार है समझाया है और इसकी उत्पत्ति कितनी वैज्ञानिक है ये समझने की बात है इसी तरह से प ये सारी ध्वनियाँ ओष्ट से बोली जाती हैं होठ से बोली जाती हैं और ऐसे नहीं है ए और बी मतलब एक होठ से बोली गई एक गले से बोली गई एक नाचिका से बोली गई एक एन उसमें दो तो ध्वनियों के एक साथ बोली गई ऐसा नहीं इसमें एक एक अक्षर के लिए एक ही ध्वनि है और उसका स्थान भी निश्चित है उसके साथ किसी दूसरे का संबंध नहीं है वो ध्वनि भिन्न हो जाती है तो प फ ब तो ये सारी ध्वनिया ओष्ठ से बोली जाती हैं, ओठ के बंद होने से बोली जाती हैं, अच्छा इनकी एक विशेषता क्या है कि दूसरी विशेषता ये है कि ये ध्वनियों का जो क्रम है तो कंठ है तालु है मूर्धा है दंत है ओष्ठ है ये क्रम है आप ऐसे चल करके ऐसे आते हैं इन सारों का जो क्रम है वो कंठ से प्रारंभ होता है कंठ के बाद तालु में आ गया तालु के बाद मूर्धा में आ गया मूर्धा के बाद दंत में आ गया दंत के बाद ओष्ठ में आ गया तो इतनी वैज्ञानिक भाषा है और यदि इसको हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत सारे कार्य समझना बहुत आसान हो जाता है तो इसी तरह स्वरों के बारे में भी है वो हमारा विषय नहीं है ये तो केवल प्रसंग से एक बात आपको बताई जाए तो ये सारी चीजें कैसे कैसे होती हैं तो ये स्थान से होती हैं दूसरा इसके लिए एक साधन है कारण कारण वैसे साधन कोई कहते हैं कारण हम इंद्रियों को कहते हैं इसके लिए हम अनेक शब्द प्रयोग में लाते हैं अंतकरण और बाह्य करण अर्थात हाथ पैर आँख नाक आदि ये बाह्य करण है और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतकरण है जो अंदर से काम करते हैं उनको अंतःकरण कहते हैं और जिनसे बाहर काम लिया जाता है उसे बाह्य करण कहते हैं तो बाह्य करण और अंतःकरण ये दोनों आत्मा के साधन हैं शरीर के अंदर काम करना होता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से होता है और शरीर के बाहर काम करना होता है तो हाथ पैर आँख नाक आदि इंद्रियों से होता है तो इसलिए इंद्रिया भी करण कहलाती हैं। इंद्रिया बाह्य करण हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण है तो इस दृष्टि से जब हम अंदर के उनका उपयोग करते हैं तो बोलने के लिए किन साधनों का उपयोग लेते हैं इसलिए उनको भी कर्ण कहते हैं उनके करण करने से कैसे समझ में आता है तो कहते हैं देखिए इसमें करण क्या है साधन साधन क्या है जिनसे आप बोल रहे हैं बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है करने के लिए कुछ क्रिया है और वो कहाँ होती हुई दिखाई दे रही है वो मुख में दिखाई देती है कभी आप होठों को बंद कर लेते हैं कभी जीभ को ऊपर लगा लेते हैं कभी नीचे लगा लेते हैं कभी बीच में लगा लेते हैं कभी तो गले को सिकोड़ लेते हैं कभी गले को फैला लेते हैं कभी नाक से थोड़ी मदद ले लेते हैं भी बिना उसके भी कर लेते हैं तो इसके आधार पर जो आपका वर्णों का उच्चारण होता है वो अलग अलग साधनों से होता है तो साधन क्या हुए ओष्ठ है है, कंठ है जीव्वा मूल है दंत हैं ये इसके साधन हैं। तो इन साधनों से उन स्थानों का उपयोग करके बोलते हैं अब अब क्या बचा? स्थान, करण और प्रयत्न अर्थात इसमें हम जो ताकत लगाते हैं वो ताकत कैसे लगती है इस बात को हमने जब समझा और समझाया तो पता लगा कि उच्चारण करने के लिए जो तीसरी चीज है जिसे हम परिश्रम कहते हैं प्रयत्न कहते हैं शक्ति कहते हैं वो लगती है अर्थात उन स्थानों पर उस करण से अर्थात उन स्थानों पर उस साधन से किस प्रयत्न से किस ताकत से आप कोई काम करेंगे तो वो कौन सी चीज बनेगी इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है कहता है कि आप स श आदि को बोलना चाहते हैं या क ख ग बोलना चाहते हैं या च ज बोलना चाहते हैं या पप। वो कहता है कि इनमें अंतर क्या पड़ता है प्रयत्न कैसे पता लगेगा उसको समझाने के लिए एक उदाहरण भी है वो तो उदाहरण क्या है कहता है कि आपके पास तीन गोले हैं एक गोला लोहे का है एक गोला लकड़ी का है एक गोला ऊन का है तो आप जब किसी चीज पर गोला फेंक कर मारते हैं तो लोहे के गोले से कैसी ध्वनि होती है लोहे के टकराने से कैसी आवाज पैदा होती है लकड़ी के टकराने से कैसी आवाज पैदा होती है और ऊन के गोले के टकराने से कैसी आवाज कितने सामर्थ्य से पैदा होती है वैसे ही हमारे शरीर में ये जो प्राण है उन स्थानों से टकराता है तो वो कभी जोर से टकराता है कभी हल्के टकराता है कभी छू कर चला जाता है तो इस तरह से यह समझाया कि भाई से, से, प्रयत्न से ये हमारे अंदर वर्णों की भिन्नता आती है और इस भिन्नता को और भी बहुत सारे इसका विज्ञान है जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं लेकिन हम यहाँ एक पंक्ति समझ रहे हैं मनोय के विवक्षया सकायाग्नि आहंती स प्रेरती मारुतम तो वायु क्या करता है वायु वायु करता है उसी उर, चरण उरह हैं छाती को तो उरह सी चरण इस उरह प्रदेश में जब गति करता है तो मंदम स्वरम जनयती वो स्वर को पैदा करता है अब वो स्वर का विभाग यहाँ नहीं बताया स्वर पैदा होता है इतना बताया और वो पैदा स्वर भिन्न भिन्न होता है क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों से वो वायु बाहर निकलती हुई दिखाई देती है इसलिए आत्मा के द्वारा जो शब्द है वो भिन्न क्यों बना क्योंकि शरीर के कौन से अंग का उपयोग करने से वो कौन सी ध्वनि पैदा करना चाहता है और उस ध्वनि को पैदा करने से उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ये बात इसमें बताई गई है तो यहाँ पर मूल चीज है कि हमारे साधन जैसे हैं हम उनसे वाणी का प्रकाश कर रहे हैं ये कितना वैज्ञानिक और कितना स्पष्ट और कितना निश्चित जो ज्ञान है विज्ञान है वो इसको हम समझ सकते हैं तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि ये जो वाणी है इसको हम जब प्रकट करना चाहते हैं तो प्रकट क्या करना चाहते हैं इससे इससे हम ज्ञान को प्रकाशित करना चाहते हैं अपने अंदर का जो अनुभव है उसे बताना चाहते हैं हमारी अंदर जो एक संग्रह हुआ है उसे हम दूसरे को समर्पित करना चाहते हैं उस तक पहुंचाना चाहते हैं उसे देना चाहते हैं तो वैसे ही जैसे एक मनुष्य के अंदर ज्ञान है और वो अपने ज्ञान के साधन से दूसरे तक ज्ञान पहुंचाता है तो वैसे ही परमेश्वर के पास भी ज्ञान है तो वो परमेश्वर कौन से साधनों से हम तक ज्ञान पहुंचाए ये बताने के लिए इस सूक्त में जो उपाय जो साधन जो नाम काम में लिए हैं उनको हम देखें तो ये बात हमारी समझ में आती है इस चर्चा से इन मंत्रों को समझने में हमें बहुत सरलता होगी इन शब्दों के साथ ओ